उस समय भारगव उष्णा ने तुम से पूछा कि किस प्रयोजन से तुम लोग इतनी दूर से द्यूलोक इवंग भूलोक से हम मानवों के घर पर आये हो भाशार्थ हे इंद्रदेव हमें सब प्रकार से सन्रक्षन दो हमने इस यज्य की सामग्री हमारा महान स्तवन तेरे लिए समर्पित की है हम तुझसे उसी अमानुष उत्तम बल की रक्षा की प्रार्थना करते हैं जिससे तुमने शुष्ण राक्षस को नष्ट किया भाशार्थ हे शत्रु की नाश करने वाले इंद्र जो कर्महीन सबका अपमान करने वाला यजाधिकारियों से शून्य आसुरी वृत्त से परिपूर्ण दस्यु हमें चारों ओर घेर पड़ा है तू उस दस्यु जाति को दंड देकर नष्ट कर भाषार्थ शूर वीर इंद्र तू हमारी रक्षा पराक्रमी मरुतों के साथ कर तुझसे रक्षित होकर हम युद्ध में तेरे बल से शत्रु नाश में समर्थ होंगे तेरी इच्छा पूरी करने के साधन बहुत हैं तेरे भक्त स्वामी की भाति तेरी अनंत विविध स्तोत्रों से स्तुति करते हैं भाषार्थ हे पराकमी वज्रधर इंद्र तू वृत्र वध शत्रुओं को नष्ट करने के लिए युद्ध में योद्धाओं को प्रेरित करते हो जिस समय तुम विद्वान स्तोताओं का नक्षत्रवासी देवों के प्रति उत्तम स्तोत्र सुनते हो भाषार्थ हे पराकमी वज्रधर इंद्र जिस निश्चय से तुमने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 तेरे पास पहुंचकर सत्य तथा तुम्हें प्रसन्न करने वाली होकर अहिंसक हूं हे वज्रधर जिनके फल स्वरूप गौओं के दूध की भांति हम तुम्हारे प्रसाद का फल भोगें भाषार्थ जैसे विद्वान लोगों तथा तेरे संबंधी यज्ञ क्रियाओं द्वारा यह पृथ्वी हस्तपाद शून्य होकर बढ़ती है तब समस्त लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी के चारों ओर से परदक्षिणा करके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 भासार्थ जैसे वही उत्तम वृष्टि है जो अपने पशु समूह को सींचती है वैसे ही इंद्र हरे रंग के सोम रस द्वारा अपनी मूछ भिगोता है फिर वह सुंदर यज्ञ घर में जाता है तथा वहां जो मीठा सोम रस रहता है उसे पीकर जैसे वायु वन को कंपाती है वैसे ही शत्रुओं को त्रस्त करता है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 तेरे तथा विमद ऋषि के साथ जो मैत्री भाव है वह कोई न तोड़े तथा यह कभी नष्ट न हो हे देव हम तेरे भाता के प्रति भगनी की भांति जो मैत्री भाव है उस तेरी बुद्धि को जानते हैं वे तेरे मित्र प्रेम भाव हमारे लिए कल्याणकारी हों चतुर विंशम सूक्तम भाषार्थ हे इंद्र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 भासार्थ हे समर्थ करमनीष्ट अश्वद्वय बुद्धिमान तुम दोनों ने परस्पर मिलकर अग्निकाम मंथन किया सत्य रूप तुमने जब विमद ने तुम्हारी स्तुति की तब अग्नि को उत्पन्न किया भासार्थ हे अश्वदेव जब दोनों अरणियां परस्पर घर्षित होकर अग्निस्फुलिंग बाहर होने लगे तब सभी देवता तुम्हारी स्तुति करने लगे देवता अश्वद्वय को बोलने लगे फिर ऐसा करो भाषार्थ हे अश्वदेव मेरा बाहर जाना स्नेह युक्त हो तथा फिर लौट आना भी वैसा ही मृदु प्रीति युक्त हो हे देव इसी प्रकार तुम दोनों अपनी दिव्य शक्ति से हमें मृदु प्रीति से युक्त बनाओ पंचविषम सूक्तम भाषार्थ हे सोम हमें कल्याणकारी विचारों से युक्त मन प्राप्त करा वान निपुण एवं कर्मनिष्ठ कर जैसे चारे की एक चुट गाय उसे प्राप्त कर प्रसन्न होती हैं वैसे ही हम तेरे प्रीति युक्त होकर अन्न आदि प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं कारण तू महान है भाषार्थ हे सोम तुम्हारे मन को प्रसन्न करने वाली तेरी स्तुति करके पुरोहित जन चारों तरफ बैठते हैं और यह सब धन प्राप्त के लिए मेरे मन में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 भासार्थ हे सोम जैसे कलश जल निकालने के लिए कुएं में जाता है वैसे ही हमारी सब स्तुतियां तुझ तक पहुंचती हैं हमारी प्राण रक्षा के लिए दीर्घायुष्यत्व के लिए इस यज्ञ को सफल कर तेरी प्रसन्नता के लिए इन पान पात्रों को धारण कर सचमुच ही तू महान है भासार्थ हे सोम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 तथा तू अनेक प्रकार से फैले हुए इस्थित संसार की भी रख्षा करता है तू संपूर भूनों का अन्वेशन करके हमारे प्राण धारण के लिए जीवनों पयोगी सभी पदार्थों का प्रबंध करता है सब के सुख के लिए तू महान है